संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी गाजर की महिमा रामपुर गांव में एक बूढ़े काका रहते थे उन्होंने अपने खेत में गाजर बोया काका रोज सुबह शाम गाजर को पानी पिलाते और यूँ गाते गाजर गाजर बड़ा हो गाजर गाजर बड़ा हो बड़ा हो और मीठा हो गाजर गाजर बड़ा हो कुछ समय में ही गीत और पानी ने अपना कमाल दिखाया और छोटा सा गाजर खूब बड़ा हो गया अब काका को लगा कि इसे निकाला जा सकता है एक दिन सुबह सुबह काका खेत में आए और गाजर को खींच कर निकालने का प्रयास किया लेकिन ये क्या एक हाथ से गाजर को निकाल ना पाए तो उन्होंने दूसरे हाथ की मदद ली दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर गाजर को खींचा लेकिन गाजर मिट्टी से बाहर नहीं आया आखिर काका ने काकी को आवाज लगाई गाजर खींचने में मेरी मदद करो मैं गाजर को पकडूं और तुम मुझे पकड़ो काकी ने काका की बात मानते हुए खेत की ओर कदम बढ़ाया काकी काका को खींचे और काका गाजर को खींचे काका काकी का दोनों ने मिलकर खूब जोर लगाया लेकिन गाजर को खींच नहीं पाए थक कर काकी ने अपनी बिटिया को आवाज लगाई ओ मेरी लंबी चोटी वाली बिटिया रानी यहाँ आओ गाजर खींचने में हमारी मदद करो आवाज सुनकर बिटिया दौड़ी दौड़ी आई लम्बी चोटी वाली बिटिया काकी को खींचे काकी काका को खींचे और काका काका गाजर को खींचे तीनों ने मिलकर खूब ताकत लगाई पर गाजर को निकाल नहीं पाए फिर लंबी चोटी वाली बिटिया ने अपने कुत्ते को आवाज लगाई ओ कालिया यहाँ गाजर खींचने में हमारी मदद कर, हिलाता हुआ कालिया आया कालिया बेटी की लंबी चोटी खींचे बेटी काकी को खींचे काकी काका को खींचे और काका काका गाजर को खींचे पहले तो तीन थे अब वे चार हो गए चारों ने मिलकर खूब ताकत लगाई पर गाजर को बाहर नहीं निकाल पाए कालिया तो परेशान हो गया आखिर उसने आवाज लगाई उसी ओ पू यहाँ आओ और हमारी गाजर खींचने में मदद करो काली की आवाज सुनकर उसी बिल्ली दौड़ती आई, आई, आई, आई और अब अब उसी कालिया की काली खींचे कालिया बेटी की लंबी चोटी खींचे बेटी काकी को खींचे काकी काका को खींचे और काका काका का गाजर को खींचे पांचों ने मिलकर खूब जोर लगाया पर गाजर को खींच नहीं पाए अब क्या किया जाए परेशान और थकी पूसी ने चीची चूहे को आवाज लगाई ओ चीची चीची ओ चीची बिल से बाहर निकल और मेरे पास आ गाजर खींचने में हमारी मदद कर पूरी की आवाज सुनकर चीची चूहा बाहर आया और पूसी के पास दौड़ पड़ा चीची पूसी की भूरी पूंछ खींचे पूसी कालिया की काली पूंछ खींचे कालिया बेटी की लंबी चोटी खींचे बेटी काकी को खींचे काकी काका का को खींचे और काका काका गाजर को खींचे छहों ने मिलकर पूरा जोर लगाया और इस बार इस बार सभी, सभी की मेहनत रंग लाई इसलिए एकदम से गाजर जमीन से बाहर आ गया एक, एक गाजर के बाहर आने से सभी भीड़ पड़े चींची गिरा चू चू चू, -चू पूरी म्यू म्यू म्यू म्यू कालिया गिरा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बेटी गिरी मा मा माँ काकी काका हाँ, हाँ, गिरे हाँ। आखिर में हाथ पोचते हुए सभी उठकर था था कर, खड़े हो गए बड़े से गाजर को देखकर सभी बहुत खुश हुए और उसके आसपास गोल घेरा बनाकर नाचने कूदने लगे तखताई तकताई तक थी तक थी तक थी थे फिर काका ने गाजर को दो तीन बार साफ पानी से धोया कालिया साफ कपड़ा ले आया बेटिया ने गाजर को पूछा और अंत में काकी ने उसे छिल कर, कर उसका हलवा बनाया काका काकी का बेटी कालिया पूसी और मिलकर गरम गरम हलवा खाया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी गाजर की महिमा वाचक स्वर भारती परिमल